राजा कृपा किसी को कुछ पूछना है हाँ जीजे पर मने शाका है हमने जो शाखा है ब्रह्म का पढ़ा तो मतलब हमने पढ़ा कि सब कुछ ब्रह्मा ही है तो भी मतलब एक नाम तो पर स्पेसिफिकली मेंशन साकार का मतलब क्या है कि अटैच करने के लिए का मतलब होता है किसी फॉर्म में होना जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि भगवान तो निराकार है वो हमें दिखाई नहीं देते उनका कोई स्वरूप नहीं है या हम उन्हें छू नहीं सकते हम उनसे बात नहीं कर सकते हम उन्हें देख नहीं सकते तो ब्रह्म का ऐसा स्वरूप सब लोग बताते हैं पर महाप्रभु जी आगे करते हैं कि कृष्ण जो है उनके दोनों फेसेट है जैसे एक कॉइन होता है उसके दो फेसेट होते हैं आगे का और एक पीछे का उसी तरह ब्रह्म के भी दो फेसेट है एक साकार होना कि जो कृष्ण का स्वरूप हम देखते हैं पीतांबर है चतुर्भुज स्वरूप है तो ये साकार स्वरूप है जिसका आकार है जिसे हम देखते हैं बोल सकते हैं बात कर सकते हैं छू सकते हैं दर्शन कर सकते हैं तो एक साकार स्वरूप होना और एक निराकार स्वरूप होना ये ब्रह्म के दोनों फैसे महाप्रभु जी ने समझाए इसलिए साकार ब्रह्मवाद महाप्रभु जी के मत को बोला जाता है कि महाप्रभु जी ने ब्रह्म के दोनों फेसेट को एक्सेप्ट किया एक साकार भी ब्रह्म है और एक निराकार भी है ब्रह्म केवल निराकार है ऐसा नहीं है ब्रह्म का कोई आकार भी है स्वरूप भी है जो कृष्ण है ऐसे समझ आया हाँ और कुछ पूछना है किसी को बोलो। जो ब्रह्मवाद शिविर और कुछ किसी को? ठीक है तो करो आगे का जो विषय गोपीनाथ जी का वो मार्मिक हो तो करो दयान गुणातीत तो करो श्री पुत्र श्री वल्लभाचार्य जी ना स्वरूप के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री जी अपने एक मंगलाचरण में लिख रहे हैं कि का अर्थ है कि एक तो मिनट के अलावा सब अपना फोन म्यूट कर दो नहीं मारेट थोड़ा जोर से बोल आवाज दो जी श्री वल्लभाचार्य प्रतिनिधि तेजना भंडार दयाना सागर गुणातीत अलौकिक सर्वगुण संपन्न श्री गोपीनाथ जी हूँ वल्लभा उसके जो मेन थे वो ज्येष्ठ थे वो तेजना भंडार मीन्स की जो जिनके पास में बहुत ज्ञान ज्ञान मीन्स ज्ञान है दयाना सागर में इसकी जो बहुत दयालु है, संपन्न है और संपन्न और अलौकिक सर्वगुण संपन्न, अलौकिक जो अलौकिक सर्वगुण संपन्न है ऐसे श्री गोपीनाथ गु, जी का मैं आश्रय लेता हूँ आज प्रकार श्री विठलनाथ जी पोटा भाई श्री गोपीनाथ जी ने वंदन करता मंगलाचरण लखे यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुखा तिगो तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद नंदनम इसी प्रकार से श्री विठलनाथ जी भी अपने भाई का भाई श्री गोपीनाथ जी के वंदन करते हुए नम, उनको नमन करते हुए श्री मंगलाचरण में लिख रहे हैं कि यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुखा तिगो भवेत तम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ अर्थ जैमनी कृपा थी पाणी मात्र दुखों दूर थी जाए श्री वल्लभ नंदन श्री गोपीनाथ जी ने हूँ प्रणाम करूसका अर्थ है की जिनकी कृपा से हर किसी के सब दुख दूर हो जाते है ऐसे श्री वल्लभ के नंदन श्री गोपीनाथ जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ श्री गोपीनाथ जी बाभु सेवा स्मरण मत्पर रहता अठार हजार श्लोक न भागवत पुराण नियम हतो। श्री गोपीनाथ जी बचपन से की सेवा में बहुत इंटरेस्ट इंटरेस्ट अठारह 18000 श्लोक के भागवत का भागवत के पुराण का पाठ करने के बाद ही महाप्रसाद लेने का उनका नियम था आ भागवत पाठ में समय मैं जता क्या तो बे के तर दिवस सुधी आप महाप्रसाद न लेता इसकी वजह से भागवत पाठ में जो समय ज्यादा जा रहे थे तो उसकी वजह से दो या तीन दिन के लिए भी वो महाप्रसाद नहीं ले पा रहे थे थी, माता ने खूब कष्ट ऐसा हो, ऐसा होने की वजह से उनके माता को खूब बहुत दुख होता था आज श्री वल्लभाचार्य जी श्री गोपीनाथ जी मे संपूर्ण भागवत पुराण न सारूप श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम रचना करी ये देख के अः श्री वल्लभाचार्य जी ने सिर्फ गोपीनाथ जी के लिए भागवत है नाम स्त्रोत्र की रचना की श्री वल्लभाचार्य स्वंभ पधारा पशी संप्रदाय नु आचार्य पद श्री गोपीनाथ जी ने संभा श्री वल्लभाचार्य जी के लीला में पधरने के बाद अपने संप्रदाय का गुरुपद श्री गोपीनाथ जी ने संभाला। सिद्धांत समझावा आपे आपे साधन दीपिका नामना सुंदर लघु ग्रंथ की रचना संभालांथना पुष्टि भक्ति संप्रदाय के सब सिद्धांतों को समझाने के लिए आचार्य ने साधन दीपिका नामक एक सुंदर लघु ग्रंथ की भी रचना की दीवानी सातो साथ श्री वल्लभ आचार्य ने माफक आपने धार्मिक धर्म ने पण आग्रह तो प्रभु सेवा की साथ आ, आ, साथ में श्री वल्लभ आचार्य जी के जैसे आ, वैदिक धर्म का आग्रह था हां इसको एक बार समराइज कर दो टॉपिक को श्री गोपीनाथ जी श्री वल्लभ आचार्य जी के आ, जो बड़े पुत्र थे श्री गोपीनाथ जी उनका एक मंगलाचरण में वर्णन करते हुए श्री पुरुषोत्तम जी और श्री विठलनाथ जी ने भी श्लोक लिखे थे और ऐसा था कि उन... तो वल्लभाचार्य जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और दया के भी सागर थे उनसे संपन्न थे ऐसे गोपीनाथ जी का मैं आश्रय लेता हूँ और दूसरे में श्री विठलनाथ जी उसमें ऐसा लिखा है कि जिनकी कृपा से सबके दुख भी दूर हो जाते है उन, उनको मैं प्रणाम करता हूँ ऐसा हाँ अरे ऐसा तो गोपीनाथ जी को वर्णन करते हुए ये बात बताइए कि एक तो पुरुषोत्तम जी ने गोपीनाथ जी का ऐसा वर्णन किया है कि जो श्री महाप्रभु जी के प्रतिनिधि हैं, मतलब कि महाप्रभु जी के प्लेस पे जिनको हम रख सकते हैं इतने ग्रेट हैं, इतने महान हैं, कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं माना चाहिए ऐसे श्री गोपीनाथ जी जो ज्ञान के भंडार है दया के सागर हैं, सभी गुणों से ऊपर उठ के गुणातीत जिनका स्वरूप है और सभी अलौक गुणों से संपन्न ऐसे श्री गोपीनाथ जी का मैं आश्रय करता हूँ और गुस्साई जी भी श्री गोपीनाथ जी का वर्णन करते हुए आज्ञा करते हैं कि जिनकी कृपा से प्राणी मात्र के सभी दुख दूर हो जाते हैं ऐसे माप्रभु जी के पुत्र श्री गोपीनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं दूसरे कुछ उनके चरित्र में जो बातें बताई जाती हैं कि भाई गोपीनाथ जी ने ऐसा नियम था उनका कि वो संपूर्ण भागवत जी के अठारह श्लोकों का पाठ करने के बाद ही भोजन करते थे तो उनके कारण उनकी माता को कष्ट हुआ की भाई ये तो छोटा बच्चा है कितने दिनों तक ऐसे दो दो दिन तीन दिन तक भोजन नहीं कर पाए तो उन्हें दुख हुआ तो महाप्रभु जी से विनती की तो महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम ग्रंथ की रचना की जो कि संपूर्ण भागवत जी की समरी है सार है उसका फिर गोपीनाथ जी नृत्य करते थे और महाप्रभु जी के सलाम पधाने के बाद संप्रदाय का जो आचार्य पद है वो जैसे की पिता के बाद पुत्र को आता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी श्री गोपीनाथ जी ने संभा और गोसाई जी जी के लिखे हुए मुख्य रूप से तीन ग्रंथ हमें मिलते हैं एक साधन दीपिका और सेवा श्लोक जिसमें पुष्टिमार्ग सिद्धांत और हमारी नित्य की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए उसे श्री गोपेनाथ जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए सुबह से उठ के रात को सोने तक इंक्लूडिंग सेवा का संपूर्ण प्रकार और भागवत जी का पाठ वगैरह करना या नित्य पाठ करना वैध कर्मों को करना वगैरह सारी बातें साधन और सेवा श्लोक में श्री गोपीनाथ जी ने समझाई है सौंदर्य पद्य महाप्रभु जी की स्तुति है जिसमें महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन श्री गोपीनाथ जी ने किया है और उनके चरित्र से यह पता चलता है कि प्रभु की सेवा के साथ साथ जैसे कि श्री महाप्रभु जी को वैदिक कर्मों का मतलब संध्या वंदन करना या देना वगैरह जो भी वैदिक कर्तव्य ब्राह्मण को बताए जाते हैं उनका आग्रह है। जैसे श्री महाप्रभु जी को था उसी तरह श्री गोपीनाथ जी को भी वैदिक कर्मों का आग्रह था और वो नित्य अपने क्रम में सेवा के साथ साथ वैदिक धर्मों को भी निभाते थे ऐसा कैरेक्टर श्री गोपीनाथ जी का है जैसे कि कल कुछ ने पूछा था उसी तरह आजकल पुष्टि मार्ग में भी लोग ऐसा कहते हैं कि गोपीनाथ जी तो मर्यादा मार्गीय है और श्री गोसाई जी पुष्टि है इसलिए गोपीनाथ जी से हमें कोई मतलब नहीं है हमें तो श्री गोसाई जी से मतलब है पर गोपीनाथ जी का वंश आगे नहीं बढ़ा और आचार्य पद पर वो कुछ समय बिराजे फिर श्री गोप जी बिराजे और उनके सात पुत्रों के द्वारा वल्लभ वंश आगे बढ़ा पर गोपेनाथ जी ने जो भी कुष्टिमार्ग के लिए कार्य किया वो कम नहीं है सेवा श्लोक और साधन दीपिका के बिना महाप्रभुप्रभु आज्ञा कर, तो कर दी कृष्ण की सेवा रोज करनी चाहिए पर कैसे करनी चाहिए कृष्ण की सेवा होगी कैसे इसकी सूझ हमें नहीं है न महाप्रभु जी ने इसके बारे में कहीं भी लिखा है या बताया है पर गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका और सेवा श्लोक में संपूर्ण सेवा का प्रकार सेवा की भावना सब कुछ बहुत डिटेल से गोपीनाथ जी ने अच्छे से समझाया है और महाप्रभु जी के स्वरूप को हम जान नहीं पाते अगर श्री गोपीनाथ जी ने सौंदर्य पद्य नहीं लिखा होता तो, तो इतना विशद कार्य पुष्टिमार्ग के लिए किया है तो फिर हम उन्हें मर्यादा मार्गीय कैसे कह सकते हैं जबकि श्री महाप्रभु जी के पुत्र है पुष्टिमार्गीय है महाप्रभु जी के बाद पुष्टिमार्ग के आचार्य पद पर बिराजे मार्ग संबंधी ग्रंथों की रचना की फिर भी वैष्णव लोग मूर्ख हैं जो लोग ये कहते हैं कि गोपीनाथ जी तो मर्यादा मार मार्गी हैं और उनकी बात हमें नहीं सुननी चाहिए और गोपीनाथ जी गुरु नहीं है हमारे गुरु तो महाप्रभु जी गोसाई जी तो ये जिये जिये वो प्रमाण स्वरूप है और शेषनाथ जी का अवतार है ये तो हलवाई जी ने भी कहा कि वो प्रमाण स्वरूप है उसमें कुछ गलत नहीं है पर उसका मतलब की वो मर्यादा मार्गीय हो गए मर्यादा मार्गीय नहीं है ये बात सही बस तो यही बात है ज्यादातर वैष्णव लोग ये कहते हैं कि वो तो मर्यादा मार्गी है वो हमारे गुरु नहीं है वो आचार्य नहीं है वो पुष्टि मार्गी नहीं है तो ये सब भ्रम है कि ज्यादा उनका काल जीवन काल नहीं या बहुत समय तक वो पृथ्वी पे नहीं मिराज और नहीं उनका वंश आगे बढ़ा इसलिए लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया पर गोपीनाथ जी ने भी मार्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्य किया है आज अगर वो साधन दीपिका सेवा श्लोक वगैरह ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता कि हमें सेवा कैसे करनी है महाप्रभु जी ने तो आज्ञा दे दी तो कहने का मतलब की गोपीनाथ जी भी आचार्य है और हमारे यहाँ जैसे मैंने कल बताया था की महाप्रभु जी गोपीनाथ जी और गोसाई जी ये तीन हमारे गुरु हैं, तीन हमारे आचार्य हैं, तीनों एक है इन तीनों में कभी भी वेद नहीं करना चाहिए और महाप्रभु जी गोसाई और गोपीनाथ जी की तुलना किसी और के साथ हो नहीं सकती है वो सबसे ऊपर हैं, वो हमारे आचार्य हैं, वो वो ही हमारे गुरु हैं। उनके अलावा और कोई भी गुरु या आचार्य हो नहीं सकता इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए तो थी थी आपने कौन सी बताई वो सौंदर्य क्या महाप्रभु जी के विषय में उन्होंने लिखा है सौंदर्य पद्य में महाप्रभु जी की स्तुति है महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन किया गया है तो जैसे जैसे जैसे ऐसा माना गया था जैसे मारग में भी जैसे महाप्रभु जी का मनाया जाता है और सही जी का मनाया जाता है गोपीनाथ जी का क्यों नहीं मतलब मनाया जाता सब मनाते हैं हम भी तो मनाते हैं अपने अभी होता है गोपीनाथ जी की पंच पे कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ था श्यामू काका का भी था साधन दीपिका पे प्रवचन भी होता है श्यामू काका का हर साल गोपीनाथ जी के उत्सव पे हम लोग यहाँ सौंदर्य पद्य सेवा श्लोक और साधन दीपी का इन तीनों ग्रंथों का पारायण वगैरह करते हैं तो उत्सव तो मनाते हैं सब गोसाई वालकों को भी उन्होंने सबको इग्नोर ही कर दिया गोपीनाथ जी की हमें जरूरत ही नहीं है वैष्णवों ने भी इग्नोर कर दिया तो ये परिस्थिति गलत है लोगों ने ऐसा सोच के रखा है बाकी गोपीनाथ जी का उत्सव तो मनाना ही चाहिए गुरु है आचार्य है हमारे जैसे जैसे जो, जो भी ऐसा कुछ नहीं आता मनाया कि कि जैसे महाप्रभु महाप्रभु जी का तो आता है और गोसाई जी का भी आता है हाँ गोपीनाथ जी के चरित्र संबंधी ज्यादा क्लैरिफिकेशन अवेलेबल नहीं है और ना ही उनके जैसे गोसाई जी महाप्रभु जी का जीवन चरित्र उस तरह गोपीनाथ ठीक है जितनी हमें जानकारी उतनी और ट्रस्ट के द्वारा श्री गोपीनाथ प्रभुचरण नाम की पुस्तिका भी प्रकाशित की हुई है तो गोपीनाथ जी संबंधित जितना भी साहित्य मतलब गोपीनाथ जी के लिखे हुए पत्र वगैरह अवेलेबल है या गोपीनाथ जी का जितना भी जीवन चरित्र अवेलेबल है वो सब कुछ उसमें प्रकाशित है जानकारी हो चाहिए चाहिए हो तो वो पुस्तक ले लेना गोपीनाथ प्रभुचरण नाम की एक पुस्तिका है वो से से काका प्रकाशित की थी। मैंने कोई चित्र भी जैसे कभी हाँ पर हम नहीं आया होगा इतने फेमस नहीं है क्योंकि लोगों ने इग्नोर किया है उनको पर ठीक है वो तो गलत है हमारे आचार्य हैं तो हमें ठीक है हम तो नहीं करते हैं तो हमारे हमको इतना ही रिस्पेक्ट है जितना महाप्रभुजुर्ग गोसाई गु, जी के लिए राजा ऐसा नियम क्यों लिया था कि अठारह हजार श्लोक इतने भागवत जी के प्रणाम राजा हाँ। तो तो वो सब पठन करने के बाद ही भोजन लेना ऐसा ऐसा इसका इसके हेतु क्या रहेगा उनका मतलब महाप्रभु जी ने भागवत जी को जितना जोर दिया कि भाई भागवत जी तो भक्ति शास्त्र है या मेरा बेस है जिसके आधार पे मैंने ये मार्ग प्रवर्तित किया है तो इतना इंपॉर्टेंस जबकि महाप्रभु जी भागवत जी को दे रहे थे तो गोपीनाथ जी को ऐसा फील हुआ कि भागवत जी इतने जरूरी हैं और पुराने समय में सभी लोगों का जप पाठ का एक नित्य क्रम रहता था कि इतना पाठ तो हम रोज करेंगे उसके बाद ही भोजन करेंगे अन्न तो उसके बाद ही लिया जाता है अब किसी पर... का ज्यादा होता है किसी का कम होता है हम जितना निभा पाते हैं उतने करनी हम लेते हैं राजा दो तीन दिन जाकर भी नहीं निभा एक मिनट है वो तो बोल रहा है फिर बोलना सुरेखा जी सेवा देखो ये इसीलिए उनको दो तीन दिन लग जाते थे कि ठाकुर जी की सेवा का क्रम में भी वो रहते थे घर के सामाजिक वगैरह जो कार्य होते हैं वो भी वैदिक कर्तव्य मतलब हवन करना संध्या वगैरह करना उन सब वो भी करते हुए साथ साथ में भागवत जी का पाठ करते थे सबको छोड़ के नहीं करते थे इसीलिए दो दो तीन तीन दिन तक उनका पाठ संपन्न नहीं हो पाता था जी राजा इसीलिए आप बता रहे थे ना कि हमें भी एक श्लोक तो एक श्लोक बट मतलब सुबह अन्न ग्र अन्न लेने के पहले ऐसा क्रम रखना सहस्त्र नाम का एक श्लोक का पठन तो करें हम एक या दो श्लोक मतलब जितना हो सके उतना अच्छा ही है हाँ। और नहीं हो सके तो जितना अपने भी हो सके उतना करना चाहिए हाँ वो तो है ही श्यामू काका भी आगे करते हैं कि कि नौकरी वाले हैं स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते हैं हमारे पास टाइम नहीं है तो श्यामू काका तब तक कहते हैं कि एक वर्ड पढ़ पाओ तो एक वर्ड पर नित्य क्रम रखना चाहिए पुरुषोत्तम सरसनाम भागवत जी गीता जी षोरश ग्रंथ इनके पाठ का नित्य क्रम होना चाहिए कि कम से कम हम इतना तो रोज करेंगे ही और इसके बाद ही हम भोजन करेंगे भोजन का मतलब अन्न तो उसके बाद ही ग्रहण करेंगे ऐसा नित्यक्रम पाठ का होना चाहिए एक षोड ग्रंथ में से कोई भी एक पाठ रोज करेंगे या आज बाल बोध कल सिद्धांत मुक्ता वाली या दो दो तीन तीन श्लोक का ही रखें दो श्लोक रोज करेंगे तो ऐसा कोई भी एक क्रम नित्य नियम पूर्वक रखना चाहिए कि इतना तो कम से कम हम करेंगे ही जरूरी है वो क्रम तो।, तो यही संदर्भ में आप आग्रह करते हो ना जो हाँ ये आग्रह होना चाहिए हमारा भी और खास करके जब भागवत जी की बात हो तो महाप्रभु जी जब ये आज्ञा करते हैं कि भागवत जी तो भक्तिशास्त्र है पुष्टि मार्ग का बेस है उसके बिना तो पुष्टि हो ही नहीं सकता है तो इतना इम्पोर्टेंस जब हमारे गुरु को भागवत जी को देते हैं तो हमें भी इतना आग्रह तो होना चाहिए क्योंकि भागवत जी में प्रभु की लीला है प्रभु का गुणगान है तो हम रोज भागवत जी का अनुसंधान नहीं कर पाते हैं या रोज पढ़ नहीं पाते हैं सीख नहीं पाते या उनकी स्टडी नहीं कर पाते तो दिन में कम से कम इतना नियम लें कि हम एक श्लोक भी पाठ करके फिर ही भोजन करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो नहाने के बाद तुरंत सेवा से निवृत्त होकर पहले पाठ करो फिर खाओ पियो ऐसा कोई भी एक क्रम होना चाहिए पाठ का कि एक श्लोक पुरुषोत्तम सहस नाम का या एक षोड़ ग्रंथ का कोई भी एक ग्रंथ ऐसा रोज का क्रम रखना चाहिए राजा। हाँ संकल्प पूर्वक की भाई हम इतना तो करेंगे ही समय ज्यादा है संडे है वैकेशन है उस टाइम में हम ज्यादा कर सकते हैं बाकी रोज के दिन में कम से कम इतना फिर जितना तुम बढ़ाना चाहो इतना पर जैसे हम जितने का नियम लेते कि भाई रोज एक श्लोक करेंगे पर वो कभी छूटना नहीं चाहिए तुम कहीं भी हो पर एक श्लोक तो रोज होना ही चाहिए संपूर्ण एक अध्याय का नियम ले तो वो एक अध्याय का पाठ रोज होना ही चाहिए भले कैसी भी परिस्थिति हो ही हम क्यों ना हो पर जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक भोजन नहीं लेना चाहिए ऐसा नियम होना चाहिए राजा हम्म ठीक है और कुछ पूछ पूछना है किसी को <laughs> चतुर्श्लोक भागवत करें रोज ऐसे नियम के बदले हाँ हा। रोज पूरा भागवत जी शुरू से करो एक श्लोक रोज या दस श्लोक रोज ऐसा किसी एक पार्ट को इम्पोर्टेंट मत दो पूरा जी जी, करो जी जी जी शुरुआत से शुरू करें पहले श्लोक से दस दस श्लोक रोज ऐसा आगे बढ़ते जाओ जी राजा हाँ ऐसा ही षोरसंथ का भी नियम होना चाहिए कि एक दिन यमुना चक किया कल बोध किया परसों सिद्धानोक्तावली किया या एक पार्ट कंप्लीट ना हो पाता हो तो दस श्लोक रोज ऐसा कोई भी एक नियम पुरुषोत्तम में से भी अपन पाँच या दस स्लोक कर सकते हैं हाँ जो भी हो नियम के पूर्वक इतना डिसाइड करके और इतना रोज करना चाहिए जप में भी है इतनी माला फेरनी जैसे अष्टाक्षर मंत्र की करो ब्रह्म मंत्र की करो तो एक एक माला रोज करेंगे तो ऐसा जप का जप और पाठ का एक क्रम रहना चाहिए की हम एक आसन पे बैठ के और बुद्धि को स्थिर करके प्रभु का ध्यान करें और इतना क्रम पूरा करके और फिर ही अन्न ले नियम रखना चाहिए और कुछ पूछना है ठीक है तो आज क्या क्रम यहाँ रखते हैं फिर श्री विठल नाथ जी का जो टॉपिक है वो अब फिर बाद में करेंगे नेक्स्ट गुरुवार को ठीक है सोमवार को वार्ता जी में मिलते हैं ने ने। राजा देखे ने देखे। ने देखे। ने देखे ने देखे।